श्री गर्गसहिता श्री विज्ञान खंड पांचवा अध्याय भक्ति की महिमा का वर्णन श्री बिहार जी ने कहा राजन वसासुर अघासुर धेनुकासुर वकासुर पूतना केशी काल अरिष्टासुर प्रलंबासुर दिविद नामक बंदर बलबल शंख और साल्व इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से परे प्रभु को प्राप्त कर लिया तब फिर भक्तिभाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर ले इसमें कहना ही क्या है राजन पूर्वकाल की बात है अत्यंत बलशाली मधु और और नाम के इसी प्रकार कश्यपु तथा रावण और, और भी भगवान विष्णु के साथ वैर ठानकर उनके परम पद को प्राप्त हो गए फिर जो सदा सत्संग से प्रेम करते थे तथा अत्यंत आदरणीय भगवान के शोभा चरण कमलों के मकरंद एवं पराग में जिनका मन लुभाया रहता था ऐसे प्रहलाद बाणासुर राजा बलि शखचूड़ एवं विभीषण आदि किस किस ने भगवान विष्णु के धाम को नहीं प्राप्त किया देवर्षि नारद बृहस्पति वशिष्ठ पराशर आदि तथा सांक्षायन असित सुखदेव एवं सनक प्रभृति निष्काम भक्त जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद के प्रधान भ्रमर कहे जाते हैं भूमंडल में बिना ही स्वार्थ के भ्रमर करते रहते हैं यति उत्कल अंग भरत अर्जुन जनक जी गाधी प्रियव्रत यदु आदि एवं अम्बरीश तथा अन्य निष्काम भक्त एवं श्रेष्ठ परमहंसगण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के पान से मस्त हुए घूमते हैं मंदोदरी मतंग मुनि के शिष्या भक्तिमती सबरी तारा अत्रिमुनि की प्रिया साध्वी अनुसुया अहल्या कुंती और द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी ये सभी प्रसंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं परम हंसों के समान ही इनकी भी ख्याति है सुग्रीव अंगद हनुमान जाम्बान गरुड़ जटायु काकभुसुंडी आदि त्रियक योनियों के संत कुब्जा वायक सुदामा बाली तथा गुह आदि भी भक्तों का संग पाकर श्रीहरि के उत्तम भक्त बन गए धर्म तप योग सांख्य यज्ञ तीर्थयात्रा यम नियम चंद्रायण आदि व्रत वेद पाठ दक्षिणा पूजा अथवा दान भक्ति के बिना ये कोई भी भगवान श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते यज्ञ व्रत स्वाध्याय तप तीर्थ योग पूजा नियमादि और सांख्य योग इनसे जो फल मिलता है वह सब का सब इस संसार में भक्ति से सुलभ है इतना ही नहीं भक्ति से जिस पद की उपलब्धि होती है वह इन साधनों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता यह भक्ति जगत भर के पापों से अधमों का करने वाली, वाली जगत से तारने वाली, संसार रूपी महासागर के भव जल प्रवाह से उबारने वाली विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवान का पद प्रदान करने वाली है यह भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी रस के प्रति और सुख के और और से से परम उत्सव मनाने के के के लिए वसंत पंचमी समान है। साथ ही यह प्रचुर फल एवं के भार झुकी हुई दिव्य लता के समान सदा शोभा पाती है मोहरूपी काले बादल के बीच चमचम चमकती हुई बिजली की भांति यह भक्ति शास्त्रों में छपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योति के समान है इसे विजय रूप कार्तिक की दीपावली तथा सर्वजय गुणों पर विजय पाने के लिए विजयादशमी भी कह सकते हैं सांख्य और योग जिसके अगल बगल में लगे हुए दंडे हैं सैकड़ों गुणों और भावों के भेद जिसकी किले हैं नवधा भक्त के श्रवण कीर्तन आदि जो नौभेद हैं वे ही जिसके बीच के दंड अर्थात पैर टिकने के पाए हैं भगवत धाम को पहुंचाने वाली ऐसी या सरल सीढ़ी है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में भक्त की महिमा का वर्णन नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ